श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रामचंद्र दत्त राम दत्त रामचंद्र ने 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार शुक्ल के दिन कलकत्ते के नारिकेल डांगा मोहल्ले में जन्म लेकर पिता नृसिह प्रसाद दत्त का गृह आलोकित किया ढाई वर्ष की अवस्था में ही माँ को खो बैठने के कारण वे अधिक दिन स्नेह का उपभोग नहीं कर सके शैशव में ही मात्र पर भी अपनी मां के चरित्र का एक विशेष गुण वे सर्वदा स्मरण रखते तथा अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करने का सदा प्रयास करते थे दया माता तुलसी मढ़ी घर के कार्य पूरे कर लेने के पश्चात जब भोजन करने बैठी, उस समय यदि कोई उनसे अपनी गरीबी तथा अनाहार की बात कहता तो वे तुरंत ही उसे सब कुछ देकर उड़ जाती जब कोई इसका कारण पूछता तो वे कहती कि उन्हें भोजन करने की इच्छा नहीं है तथा प्रसाद निष्ठावान वैष्णव थे तथा पंडित के रूप में भी विख्यात थे रामचंद्र के पितामह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा उनके अनेक मंत्र शिष्य भी थे अतः उत्तम वैष्णव कुल में जन्म पाकर रामचंद्र बाल्यकाल से ही वैष्णव सुलभ भक्ति तथा अन्य सदगुणों से भूषित हुए थे बालक रामचंद्र अपने अपने खेलने के कमरे में अपने देवता की मूर्ति को भोग लगाया करता कभी सखी का धारण किए श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करता तो कभी महोत्सव करता और उसमें अपने समवयस्कों को बुलाकर प्रसाद वितरण करता इसके अतिरिक्त वह श्रीनिवास बाबा जी के आश्रम में सिखों के उद्यान में साधु संसियों के पास भी आया जाया करता था वैष्णो रामचंद्र आजीवन शाकाहारी रहे दस वर्ष की आयु में एक बार वे हरिपाल में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए वह परिवार मांसाहारी था अतः उन लोगों ने इस रिश्तेदार बालक को स्नेह पूर्वक मांस खिलाना चाहा। बालक के राजी न होने पर स्नेह के अतिरेक से वे लोग बल प्रयोग तक करने को तैयार हुए बालक तुरंत ही अन्न तथा संबंधी का घर त्याग कर कलकत्ते की ओर चल पड़ा किसी के भी मना करने पर वह नहीं ठहरा उसके पास पैसा नहीं था पथ भी ज्ञात नहीं था तो भी रास्ते में लोगों से पूछते पूछते वह पैदल ही कोन नगर तक आ गया उस समय संध्या हो चुकी थी निरपाय बालक एक जगह बैठ सोच ही रहा था कि अब आगे क्या किया जाए ऐसे समय एक की दृष्टि उस पर जा पड़ी उन्होंने बालक को अपने अपने घर घर ले जाकर भोजन कराया तथा अपने घर में पर्याप्त स्थान ना होने की कारण एक पड़ोसी के बैठक खाने में उसके रात्रिवास की व्यवस्था कर दी उस बैठक खाने में अफीम खोरों का आना जाना था काफी रात गए वे लोग मादक पदार्थ सेवन करने लगे उस समय उन्होंने बालक को भी अपने दल में खींचने के लिए तरह तरह के प्रयास किए पर पर बालक इस परीक्षा में में भी भी हुआ तथा होते ही घर से निकलकर स्टेशन जा पहुंचा, परंतु वहां आकर करदा क्या जेब पैसे थे नहीं सौभाग्यवश पिछली रात के परिचित एक सज्जन कलकत्ता लौट रहे थे उन्होंने बालक को स्टेशन पर देखकर उसके लिए कलकत्ते का टिकट खरीद दिया कुशाग्र बुद्धि रामचंद्र योग्यता पूर्वक विद्यालय में अध्ययन करने लगे और यथा समय प्रवेश का परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पिता उस समय अत्यंत निर्धन अवस्था में थे पितामह द्वारा प्रचुर संपत्ति छोड़ जाने अतः रामचंद्र एक संबंधी के घर रह कर मेडिकल स्कूल में चिकित्सा विज्ञान पढ़ने लगे यथा समय इस अंतिम परीक्षा में वे योग्यता पूर्वक सफल हुए इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक प्रताप नगर में नौकरी की तदुपरांत वे चालीस रुपये मासिक वेतन की सरकारी नौकरी में कुनैन परीक्षक की सहकारी श्रेणी में नियुक्त हुआ उन दिनों मिस्टर सी एच वुड कनैन कुनैन परीक्षक थे रामचंद्र से केवल दैनन्दिन कार्य कराकर ही वे संतुष्ट नहीं हुए वे उन्हें रसायन शास्त्र भी सिखाने लगे थोड़े ही दिन बाद वे स्वदेश लौट गए लौटते समय साहब ने अपने इस सहकारी अपने छात्र एवं को के रूप में एक घड़ी तथा बहुत सी पुस्तकें प्रदान की को इन उपहारों के अतिरिक्त एक और मूल्यवान भेंट मिली थी और वह थी साहब का अनन्य विद्या अनुराग साहब ने उनके हृदय में विद्या के प्रति जिस प्रकार उत्साह का बीजा रोपण किया था उसी के फलस्वरूप रामचंद्र रसायन शास्त्र में पारंगत होकर शीघ्र ही ख्याति तथा प्रचुर धन का अर्जन करने में भी समर्थ हुए उनके पिता के आर्थिक के आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने कारण का पैतृक भवन काफी पहले ही हाथ से निकल चुका था अब रामचंद्र ने सिमरिया मोहल्ले की मथुराय गली में नया मकान बनवाया रामचंद्र अपनी विद्वत्ता के लिए क्रमशः इतने प्रसिद्ध हो गए की बहुत से बीए एम ए उपाधिधारी तथा डॉक्टर उनके पास पढ़ने के लिए आने लगे फिर वे इंग्लैंड की रासायनिक समिति के सदस्य निर्वाचित हुए तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के मिलिट्री छात्रों के लिए शिक्षक तथा सह रासायनिक परीक्षक नियुक्त हुए इसके अतिरिक्त वे विभिन्न सभा समितियों में रसायन विज्ञान पर व्याख्यान दिया करते थे रसायन में अद्भुत ज्ञानोपार्जन के फलस्वरूप उन्हें उन्होंने कुटज की छाल से कुर्चि सिन नामक एक औ निरोधक औषधि का आविष्कार किया इससे वे देश विदेश में सर्वत्र विख्यात हो गए तथा प्रचुर अर्थागम भी हुआ क्रमशः सरकारी नौकरी का वेतन बढ़कर दो सौ रुपये हो गया इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से विविध पदार्थों की रासायनिक परीक्षा करके भी वे प्रचुर धन कमाने लगे यहाँ तक कि कभी कभी तो उन्हें महीने में हजार रुपये तक मिल जाते थे यौवन में रामचंद्र एक बार नाटक लेखन तथा अभिनय की ओर भी आकृष्ट हुए थे परंतु वह आकर्षण अधिक दिन तक नहीं टिका। साहित्य की अपेक्षा उन्हें विज्ञान में भी अधिक आनंद आता था तथा सफलता भी मिला करती थी अतः उनका झुकाव उसी ओर हो गया इस बीच रामबाबू के पारिवारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन आ चुके थे नौकरी के प्रारंभ में ही उन्होंने के के श्रीयुत छेत्र मोहन की एकमात्र कन्या का ग्रहण कर लिया था। तदुपरांत विज्ञान शास्त्र में दक्षता प्राप्त करने साथ-साथ एक ओर जहां उनकी आर्थिक उन्नति होने लगी, दूसरी ओर वे क्रमशः नास्तिक भी होने लगे इतना ही नहीं आवश्यकता होने पर वे दूसरों के ईश्वर विश्वास पर आघात करने में भी चुकते नहीं थे और बौधा अपनी तीक्षण युक्ति के द्वारा वे दूसरों की सारी बातों का खंडन कर डालते थे अतः स्वधर्म में निष्ठा रखने वाले सज्जन इन नास्तिक के साथ चर्चा करने को सहज ही आगे नहीं आते थे बाल्यकाल वैष्णो कुल में पालित लालित जो बालक अपने हाथों से देव पूजा करने के पश्चात प्रसाद वितरण करता था और अपने देवता के सम्मुख मधुर नृत्य करते हुए सबका मन मोह लेता था भला किसने सोचा था कि यौवन में वह इस प्रकार निेश्वरवादी हो जाएगा वस्तुतः उस युग के सर्वग्रासी भौतिकवाद ने तत्कालीन शिक्षित समाज में जो उथल पुथल मचा दी थी रामचंद्र भी उससे नहीं बच सके थे में रहित राम बाबू धर्म मात्र में ही आस्था रहित राम बाबू आवश्यक होने पर ईसाई धर्म के प्रति भी अपना अविश्वास व्यक्त करते एक दिन वे ट्राम में जा रहे थे कि एक बंगाली ईसाई सज्जन ने उसमें प्रवेश किया और स्थान काल आदि का विचार न करते हुए सबको मृत्यु के पश्चात परित्राण के लिए ईसा की शरण लेने का आह्वान करने लगे इनके बोलने का ढंग किसी को भी पसंद नहीं आया फिर भी सभी चुप रहे केवल रामचंद्र ही यौवन सुलभ रीति से उपहास करते हुए कह उठे महाशय मरने के बाद परित्राण का जो होगा देखा जाएगा आप तो इस समय परित्राण कीजिए आपके व्याख्यान के ताप से ही प्राण निकले जा रहे हैं इसका तुरंत परिणाम हुआ तुम्ल भाष्य के बीच व्याख्यान की धारा रुक गई परंतु प्रचारक ने राम बाबू का पीछा नहीं छोड़ा गाड़ी से उतरकर राम बाबू जब मेडिकल कॉलेज की ओर जाने लगे तो वे भी उनके साथ चलते हुए ईसा की महिमा गाने लगे कोई और चारा न देखकर रामचंद्र ने उन्हें बताया कि उनका किसी भी धर्म विश्वास नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी नास्तिकता के तर्क से निकालकर दो एक ऐसे तीक्त मार चलाए कि प्रचारक महोदय अपने ही बुद्धि अपने ही बुद्धि चक्राती देखकर मैदान छोड़कर भाग गए नास्तिक होने पर भी राम बाबू ने कभी वैष्णव सुलभ सदाचारों का त्याग नहीं किया था एक बार उनकी पत्नी की बीमारी के समय जब डॉक्टर ने पथ्य के रूप में मांस का सौरभा लेने की सलाह दी तो उन्होंने कहा था मेरी पत्नी मर जाए तो भी मैं घर में मांस लाकर कुलांगार नहीं बनूंगा सौभाग्यवश व पथ्य लिए बिना ही उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई